हस्ता पादस्तालक शिष्य तं तोटक वार्तीकमस्मदुर सततमा नोस्मे श्रुतिस्मृति पुराण करुणा नमामि भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शां शांति दरवाज़े तक बराबर लाइन ब्रह्मलीनस्वामी <laughs> <laughs> <laughs> श्री धनराज धनराजगिरिजी के द्वारा प्रतिष्ठापित तो यह कला शासन के वार्षिक उत्सव है इस प्रसंग पर समायोजित तो उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल तक हो गया था गृहदारण्य उपनिषद के चतुर्थाध्याय पर्यत तो। चतुर्थ द्वितीय अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण तक हुआ था अभी पंचम ब्राह्मण चलिए अमृतत्व साधन आत्मज्ञान है ये मैत्री ब्राह्मण में कहा गया आत्मज्ञान सर्व त्याग पूर्वक ही होता है आत्मा के ज्ञान होने पर का ज्ञान हो जाता है ये भी कहा गया आत्मतत्व सबसे प्रियतम कहा गया तदेत प्रिय पुत्रात्थ प्रिय वित्तात् आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही आत्मा बारे दृष्ट भी कहा गया और आत्मज्ञान का साधन कहा गया अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यास श्रवण करना है आचार्यों के मुख से आगम वाक्य श्रुति वाक्य और मनन करना है तर्क पूर्वक इसमें सब श्रुति में तर्क भी रहता है श्रुति अनुकूल तर्क आत्मा से सब उत्पन्न है स्थिति आत्मा में प्रलय आत्मा में तो जिस प्रकार मिट्टी से उत्पन्न स्थित और प्रलीन घट मिट्टी से भिन्न नहीं है इस प्रकार सारा प्रपंच इस आत्मा से उत्पन्न हुआ आत्मा में स्थित आत्मा में लीन होता है इसलिए आत्मा से भिन्न नहीं है आत्मा से भिन्न नहीं इसे सिद्ध होता है आत्मा आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा ये संभव हो सकता है ये सो तर्क है और उसके बाद आत्मा हेतु दिया है आत्मा एक सामान्य उससे उत्पत्ति स्थिति प्रलय सामान्य के ज्ञान से विशेषों का ज्ञान हो जाता है कल आया था अभी एक आत्मा से सौ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है आत्मा ही सौ का कारण है इसको स्पष्ट करने के लिए आगे यह मधु विद्या है यम इं पृथिवी सर्वेश भूतानाई पृथिव्य सर्वानि भूतानि मधु यहाय पृथिव्याँ तेजमय अमृतमय पुरुषो अध्यात्मम यायमध्यात्में शारीरस्तेजो मय अमृतम पुरषोयम स यम अमृतमदं ब्रह्मदृथिवी सर्वता मधु मधु जिस प्रकार मधुकर मधुमक्षिका निर्माण करते हैं पुष्पलाकर ये पृथ्वी सब भूतों का मधु कार्य है बहुत मधुमक्खी का के द्वारा निर्मित होता है मधु सब प्राणियों के द्वारा ये उत्पन्न होती है पृथ्वी जितने कार्य की सृष्टि हुई, उत्पत्ति होती है सृष्टि होती है सृष्टि के पूर्व माया में क्षोभन होता है परमात्मा की उपाधि माया में क्षोभन होने का निमित्त होता है प्राणियों का कर्म जो कुछ भी आप देखते हैं जिस किससे आपको सुख दुख होता है उसमें आपका अदृष्ट कारण है जिससे हमको सुख दुख मिलता है उसका कारण अपना अदृष्ट है पर्वत देखकर के चंद्र सूर्य नक्षत्र से भी कभी किसको सुख दुख प्राप्त होता है तो सुख दुख का कारण अदृश्य है जिस किस उत्पत्ति हुई है उसके लिए आपका अदृश्य कारण हुआ जिससे आपको भोग प्राप्त होता है नहीं बीज प्रयोजनाभ्याम कस्य उत्पत्तिरस्ती बीज और प्रयोजन बीज है कारण और प्रयोजन है उसका फल के बिना किसी की उत्पत्ति नहीं होती है ईश्वर के द्वारा सृष्ट जितने पदार्थ है सृष्टि के रूप से कारण प्राणियों का कर्म जिनको उस पदार्थ से कभी भी भोग सुख दुख प्राप्त होगा और सृष्टि जिनकी हुई उन्हीं से अवश्य ही किसको भोग प्राप्त होता है ये सभागृह में जितने लोग बैठे हैं सबका अदृष्ट कारण है जब इसका निर्माण हुआ था कोई कहाँ था किंतु आपका आदृष्ट उस में कारण कारण होता है तो कार्य के पूर्वक्षण में रहना चाहिए यदि आपका अदृष्ट कारण नहीं होता तो इसी गृह से आपको सुख अथवा दुख प्राप्त नहीं होता यदि प्राप्त होता है तो आपका अदृष्ट कारण है ये ग्रह निर्माण होने के पहले आपका अदृष्ट इसका कारण हुआ तब निर्माण हुआ आगे भी जितने आएंगे भो करेंगे ये पर्वत भी सामने है इसकी सृष्टि होने के पहले जितने प्राणियों की उससे सुख दुख प्राप्त होता है वह वा रहने वाले उसको देख करके किसी प्रकार भी भोग प्राप्त होता है तो अदृष्ट कारण है इसलिए सारे प्रपंच की जब उत्पत्ति होती है प्राणियों को भोग मिलेगा तो भोग के निमित्त अदृष्ट ही कारण होता है जिस कारण से ईश्वर की उपाधि माया में क्षोभन होता है ईश्वर को सृष्टि करनी पड़ती है इसलिए ये पृथ्वी सर्वेशान भूताना भूत प्राणी ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण घास तक जितने जीव है घास पेड़ पौधे भी प्राणी है प्राण जिनका है उनको प्राणी कहते हैं पेड़ पौधाओं का भी प्राण है वो भी जीव है तो जीव है तो प्राणी शब्द से कहा भी जाता है सबके अधिष्ट का कार्य है प्रपंच यह पृथ्वी भी सब प्राणियों के अधृष्ट का कार्य होने से प्राणियों का कार्य हुआ सर्वेश भूताना मधु मधु मधु के समान कार्य पृथ्वी सारे भूतों का कार्य हुआ अदृष्ट के द्वारा ईश्वर निर्माण करते हैं किंतु अध कारण होता है गृह निर्माण करने वाला कोई है मालिक को कोई है निर्माण करने के लिए मिस्त्री आदि लगते हैं। अलग है बहुत मिलकर बनाते हैं किंतु निर्माण का कारण है जितने प्राणियों को भोग मिलेगा वो सबके अदृष्ट कारण है तो अदृष्ट के द्वारा सारे भूतों का कार्य हो गई पृथ्वी और भूतानि भूतानी पृथ्वीय मधु अस् पृथ्वी का अर्थ का अस्या पृथ्विया इस पृथ्वी का भी कार्य है सारे भूत जो आत्मा है तो नित्य है कार्य नहीं है किंतु सारे भूत प्राणी जीव शरीर वाले उनका जो शरीर बना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये भूत भौतिक पदार्थ है भूत भौतिक पदार्थ होने के कारण पृथ्वी के बिना शरीर नहीं है पार्थिव शरीर में पृथ्वी अधिक है किंतु जितने भी शरीर है स्वर्ग आदि में कहीं भी हो पाँच भौतिक है पाँच भौतिक शरीर होने के कारण भूत कारण है तो पृथ्वी भी कारण है तो सारे शरीर पृथ्वी का कार्य हो गया शरीर जैसे स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर पृथ्वी का कार्य पांच भूत का कार्य है इसे पृथ्वी का कार्य हुआ जैसे सब प्राणियों का अदृष्ट कारण है तो आपका आदृष्ट भी कारण है इसी प्रकार पांच भूतों का कार्य पृथ्वी का पांच भूत का कार्य होने से पृथ्वी का भी कार्य हुआ सबके शरीर तो शरीर विशिष्ट जो भूत है ये पृथ्वी का कार्य है पृथ्वी सारे भूतों प्राणियों का कार्य अध्य के द्वारा और सारे भूतों का शरीर पृथ्वी का कार्य है शरीर में जो पार्थिव अंश है वो कार्य है शरीर कार्य हुआ तो ये परस्पर कार्य का भाव हो गया तो भूत कार्य कहन से शरीर विशिष्ट ही जीव कहे जाते हैं केवल शुद्ध आत्मा को नहीं शुद्ध आत्मा को जीव नहीं होगा जीव प्राण धारणे प्राणधारणा जब होता है तो सूक्ष्म सरल रहा स्थूल सर रहा इसलिए उनके शरीर भूतों का कार्य होने से सारे भूत हो गए पृथ्वी का कार्य ये दोनों हो गए पृथ्वी और भूतों का शरीर यह स्वयं अश्याम पृथ्व्याम तेजोमय पुरुष इसी पृथ्वी में जो तेजोमय तेजमय चिन्मात्र प्रकाशमय अमृतमय अमृत धर्म पुरुष है पृथ्वी में देवता है और यम अध्यात्म शारीर तेजमय अमृतमय पुरुष शरीर में होने वाला शारीर अध्यात्म देह में तेजमय अमृतमय पुरुष है ये है लिंग स्वरूप लिंग देह में पृथिवंश है पृथ्वंश अभिमानी लिंग अभिमानी हुआ आर्य और कारण करण एक हो गया पृथ्वी पृथ्वी में रहने वाले तेजमय अमृतमय अमृतमय पुरुष और देह में होने वाले जो सूक्ष्म शरीर में पृथ्वी वंश अभिमानी है उसको कहा तेजमय अमृतमय पुरुषभ ये करुणात्मक ये कह करके ये चार ही हो गई पृथ्वी और भूत पृथ्वी में जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी और इसमें भी सूक्ष्म शरीर शरीर में सूक्ष्म शरीर अभिमानी सूक्ष्म शरीर में यहाँ पृथ्वी वंश केवल लेना क्योंकि आगे सब अलग अलग वो कहेंगे वंश अभिमानी लेना ये हो गए ये सब चार है कार्य है और जो कार्य होता है सब मिथ्या है जितने सब कार्य काण कहने का अभिप्राय जितने कार्य है परस्पर कार्य कांड भाव हो जाते हैं ये जो पृथ्वी पार्थिव पार्थिवश को लेकर के सब बना कार्य सब मिथ्या है और वो अपने अधिष्ठान में कल्पित है जितने कार्य परिच्छिन्न है उत्पन्न होते हैं मिथ्या है सब का अधिष्ठान एक सत्य है जो ही सत्य इन चारों का एक है कार्य स्व मिथ्या बाकी एक पारमार्थिक का कारण जिससे इतने उत्पन्न होते हैं अध्यस्त है वही होता है सत्य वो जिसको अयम एव वही सत्य है जितने जो पहले कहा था इधम सर्वम यदय आत्मा जो आत्मा ही सत्य है असमिथ्या है सो आयम अयम आत्मा योयम आत्मा यो यम आत्मा कहा था इधम सर्वम यदयमात्मा कहा गया था यही आत्मा है या सत्य है इदम अमृतम जो अमृतत्व साधन मैत्री के लिए कहा गया था आत्मज्ञान वो अमृत यही आत्म रूप है जिसका ज्ञान अमृतत्व का साधन इदम अमृतम इदम ब्रह्म जो बालाके ने कहा था ब्रह्मते थे अजात शत्रु ने कहा था ब्रह्म विज्ञापाई विज्ञापिश्यामी जो ब्रह्म कहा गया था ही ब्रह्म है जो आत्मा है उसका ज्ञान अमृतत्व साधन है ज्ञान अमृतत्व साधन होने से वह आत्मा को भी अमृत कहा और इदम सर्वम इदम सर्वम ये सब कुछ सर्वात्म है जो जिसके ज्ञान से ब्रह्म के ज्ञान से सर्वात्मक हो जाते हैं सर्वम भवती इदम सर्वम सब कुछ ये आत्मा है वही ब्रह्म है वही ब्रह्मतवाणी वही इसका ज्ञान अमृतत्व का साधन ये पर्याय में इसी प्रकार कहेंगे अयम एव स अयम एव स कहकर यो यमात्मा इदम सर्वम यद अयमात्मा ये कहा गया था उसके बाद इदम अमृतम जो अमृतत्व साधन मुख्य साधन मैत्री के लिए याज्ञ के ने कहा जिसका ज्ञान अमृतत्व साधन इदम अमृतम कहकर उसका स्मरण करते हैं इदम ब्रह्म जो ब्रह्मते थे ब्रहणी कह करके कहा गया था बाला की अजात सत् सम्मादेव यही ब्रह्म यह है ऐदम सर्वम जिसके ब्रह्म ज्ञान से सर्वआत्म हो जाता है हो जाते हैं सर्वम इदम जिस प्रकार पृथ्वी पर्याय कहा गया इसी प्रकार प्रत्येक परम आप सर्वता मध्वासापा सर्वाणी भूतानी मधु अप्सु याशु असु तेजो मो अमृतमुषो यचयध्यात्म रईत रईतस तेजो ममृतमहपुरश अयम स योय आत्मेदमृत ब्रह्मदम सर्वे मधु सारे भूतों का कार्य अदृष्ट द्वारा आसाम अपाम सर्वाणी भूतानी मधु जल का भी सौ कार्य हे सारूत यु आसु अप्सु इस जल में तेजमय अमृतम पुरुष है य अध्यात्मम रेतस तेजमय अमृतम पुरुष रेतमय होने वाले अध्यात्म जलों का विशेष आपो रेतो भूत्वा शिष्यम प्राविशहत श्रुति कहती रेत रेतवीर होकर के जल प्रविष्ट जल रूप ही है जला ये रेतस हे ओ जल के सूक्षांश वही अयमे स यो यमात्मा यदय आत्मा इदम अमृतम अमृतत्व अमुर्ता तो साधन कहा गया था इदं ब्रह्म ब्रह्म ते ब्रणी सर्व अयमग्नि सर्वूता मधु अस्र्वाणी भूतानी मधु येजो मयो अमृतमय पुषो यस्यध्यात्म वांगजोमयो अमृतमय पुषोयम स योय आत्म इदमृतम ब्रह्म इदम सर्व अग्निशारे भूत का कार्य अदृश्य द्वारा अग्नि से भी सब बनेंगे एक सब का शरीर अग्नि का भी कार्य सारे भूत है और ये भूत स्थूल ले लें आगे अग्नि में जो तेजो में अमृतमय पुरुष सूक्ष्मांश है और देह में जो वाघ में है तेजो में अमृतमय पुरुष अग्निर्वाघ भूतः मुख पुरुषम प्राविशत अग्नि यहाँ प्रविष्ट है बाघ होकर के अयम ए बस जो यो एम आत्मा ये है यही ब्रह्म है इदम सर्व अयंवायु सर्वूतावायु सर्वाणी भूतानी मधु यास्म वायु तेजो मो अमृतमयुषो याध्यात्म प्राणस्तेजो मोमृतमय पुषोयम स योय आत्मदमृतम ब्रह्म इदम सर्व ये वायुसारूत के कार्य है और वायु का सारभूतकार इसी वायु में जो सूक्ष्म तेजमय अमृतमय पुरुष है जो देह में भी प्राण है तेजमय अमृतमय पुरुष ये सब कुछ कल्पित है अध्य अधिष्ठित अध्यस्त अध्या, है ये सब का अधिष्ठान जो वही आत्मा है वही जिसके ज्ञान अमृतत्व का साधन है वही ब्रह्म है इदम सर्वम वायु बाहर है अंदर प्राण हु नाशिके प्रायिशत कहती है सर्वत्र स्थूल स्थूलश लेना और यहाँ कर्ण रूप लेना जैसे चक्षुरादि इंद्रिय है यहाँ रूप लेना सूक्ष्मश लेना उसमें तेजमयो अमृतमय पुरुष कह करके शुद्ध चेतन नहीं वो कर्ण लेना है रूप सर्वत्र सूक्ष्म है अयमादित्य आदित्य भूताना मध्वस्या आदित्य से सर्वाणी भूतानी मधु यायस्म आदि तेजम अमृतमेहुषो यस्ायध्यात्म चाक्षुषस्तम अमृतमय पुषो अयम स योय आत्म इदमृतम ब्रह्मद्विसारे भूत प्राणियों का कार्य अदृष्ट द्वारा और आदित्य का का सारे सौ कार्य है ययम अस्म आदि मेंेज मेह अमृतमुष कर्णरूपे देह में चाक्षुष तेजो अमृतम पुरुषे ये सब सब सौ कल्पित है सारे कार्य है किंतु इनिका जो अधिष्ठान है वही आत्मा है वो ब्रह्म सासाधन उ का ज्ञान वो से स्थित है अध्यात्म आदिच्याह में दिशा सर्वता तानमद्वासां दिशां सर्वा भूतानि मधु यसु दीक्षु तेजवयुअ अमृतमय पुषो यशय अध्यात्म श्रोत्र प्रातिश्रुतकेजो वो अमृतमेह पुरुष अयम स योयमात्म इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्व ये सब सारे भूतों का कार्य और का भी कार्य सारे भूत है दिशा में सब रहेंगे जो ये दिशा में तेजोमय अमृतम पुरुष है सूक्ष्म कर्ण से जो में भी श्रोत्र प्रातिश्रुतक प्रतिश्रवण वेले में होता है प्रत्युतर वेले में दिशा श्रोत होता कर्णो प्रविशत चक्य में कर्ण में प्रविष्ट है ये सब कुछ परस्पर आशित है उपकारी उपकारक भाव सब जितने उपकारी उपकारक भाव है कार्य है सब अध्यस्त है कल्पित है सब का एक कारण है वही आत्मा है जिसके ज्ञान मुख्य का साधन अमृतम अमुर्त, ब्रह्म तेब्रवाणी कहता अहि ब्रह्म इदं सर्व अयच्र सर्वता मध्यस्त चंद्र से सर्वाणी भूताने मधु यास्मश्चंद्रे तेज मु अमृतम पुषो यस््यात्मं मानसस्तेजमयामृतम पुषो अयम स योय आत्म इदमृतम ब्रह्म इदम सर्व चंद्र भी सारे भूत का कार्य चंद्र का भी कार्य चंद्र के द्वारा अन्नपुष्ट होता है सब शरीर बनता है ये चंद्र में जो तेजमय कर्ण रूप है और देह में जो मानस तेज में अमृतमय है चंद्रमान हो करके प्रविष्ट हुआ यही पुरुष है एक हे ही आत्मा अयमा आत्मा ये अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम समान प्रकारे है अर्थात इं विद्युत सर्वेश भूतानाध विद्युत सर्वा भूतानि मधु याश विद्युती तेजमय अमृतमे पुरुषो यस्ध्यात्में ते तैजस तेज मी अमृतम पुषोयम स योम आत्म इदम अमृतम ब्रह्मदर्व विद्युत भी सारे भूत का कार्य और विद्युत का सवभूत कार्य हो और विद्युत में जो कर्णरूप तेज में अमृतमय पुरुषे सूक्ष्म सर देह में तैजस तेजस तेज में होने वाले अध्यात्म अमृ में अमृतमय पुरुष है ये सब कुछ परस्पर उपकार उपकार के है, कल्पित है मिथ्या इनके आधिषान आत्मा है जिसके ज्ञान अमृतत्व मुख्य साधना वही आत्मा ही ब्रह्म इदम सर्वम अयम स्तन इतु सर्वेशा भूताना मधुअस्तन इतो सर्वाणी भूतानी मधु यशायानी स्तन इतो तेजो अमृतमय पुरुषो यश्चम आध्यात्म शाब्द सौवर स्तेजमे अमृतमय पुरुषो अयम एव स आत्म इदम अमृतम इदम ब्रह्मइदम सर्व स्तन मेंर्जन होता है सब भूतों का कार्य और स्तन का भी सारे भूत कार्य है परस्पर स्तन में होने वाले जो सूक्ष्म है देहम होने वाले शब्द सौवर स्वर अध्यात्म हे स्वरे विशेष अधिकता है से सौवर का स्वर संबंधी ये अयमे सारे कुछ कुच्यस्ते उनका कारण अधिष्ठान आत्मा ये अमृत इदम ब्रह्म इदम सर्व अयमाकाशा भूताना मध्वस्या आकाश से सर्वाणी भूतानी मधु यकाशे तेजो अमृतमेय पुषो याध्यात्म हृदय आकाशस्तेजो मुमृतमय पुषोयम स योय आत्मेदमृतम ब्रह्मद आकाश ही सारे भूत का कार्य सारे भूत आकाश का कार्य है आकाश में तो जो तेज में अमृतमय पुरुष है आकाश में है कार्य सब देह में भी जो कार्य कर्ण रूप में है वो सब अय सारे सारे भूत पृथ्वी आदि आकाश तक सारे देवता देवताओं का शरीर भी सब के शरीर में चक्षुरादि सूर्यादि देवता प्रविष्ट हो गई जितने देवता भी उनका ही शरीर भी भौतिक है देवता कण जितने हैं भूत समुदाय है जितने सब कार्य कण संघाते कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय ये समुदाय जितने हैं तो बाहर भी आध्यात्मिक जो चक्षुरादि इंद्रिय है और अधिदेविक देव बाहर जो समष्टि देवता है वो समस्ती देवता भी शरीर में इंद्रिय के अनुग्रह के रूप से है तो सारे भूत भौतिक पदार्थ सारे देवता सब का शरीर इंद्रिय ये सब जिसने परस्पर उपकारक उपकार भाव परस्पर के उपकार्य और उपकारक ये सब मिल कर के कार्य बनाते हैं परस्पर सब कार्य हो गए और सब कार्य होने के कारण उनका एक कारण होगा जो कारण है वही कारण ही आत्मा है जिसमें सौ कुछ अध्यस्तः कार्य मिथ्याह छांदगोपनिषद आचारंभ विकारो नाम मृत्ति केव सत्यम कारण ही सत्य है वही ब्रह्म है उसमें सौध्यस्त वही आत्मा है आत्मादम अमृतम इदम, इदम ब्रह्म इदम सर्वम ये सब कार्यकण भाव जो होता है कार्यकण भाव सब धर्म के द्वारा अदृष्ट के द्वारा होता है तो भी बताते हैं अयम धर्म सर्वता मध्वस्त धर्म धर्मस्य सर्वाणी भूतानि मधु ये तेजो मयो अमृतमुषो यस्यमध्याम धास्तेज मयो अमृतमुषो अयमेवत्म अमृतमद ब्रह्मईद पहले आया था सत्यम बदंतम धर्मम बदत बदती त्याह धर्मम वदंतम सत्यम बदती धर्म ही सत्य सत्य ही धर्म जब धर्म कहता है तो सब कहते ही सत्य कहता है कोई सत्य कहता है तो कहते धर्म कहते ही सत्य धर्म में सत्य होता है शास्त्र में जैसे कहा गया वो सत्य है नहीं धर्म है शास्त्र में जैसे कहा गया धर्म है उसका अनुष्ठान करने से सत्य होता है ऋतम वदिश्यामी सत्यम वदिश्यामी आता है शांति पाठ में रितम बदिष्यामी सत्यम बदिश्यामी सत्य है जब अनुष्ठान करेंगे शरीर के द्वारा मन के द्वारा उसका नाम सत्य होता है आचरण आचरण आचरण करेंगे तो सत्य होता है और रितम अथवा धर्म है शास्त्र से ज्ञान होता है शास्त्र में जैसे कहा गया इसको मन में रखाना ये हो गया रीत और उसको अनुष्ठान करेंगे तो होगा सत्य यहाँ भी इस प्रकार शास्त्र में जो कहा गया है वो धर्म है अनुष्ठान करेंगे तो सत्य होगा तो ये धर्म और सत्य को वहाँ पहले कहा था अलग एक करके कहा गया था एक होने पर वहां भेद से कथन करते हैं पहले धर्म कहते आगे सत्य कहेंगे धर्म कहन से शास्त्र में जैसे कहा गया है और वो यदि आचार रूप से अनुष्ठान करेंगे उसका नाम हो जाएगा सत्य हो जाएगा धर्म ही कार्य अनुष्ठान करने पर सत्य हो जाएगा रितम शब्द से भी धर्म है जो शास्त्र में कहा गया है और अनुष्ठान करेंगे तो उसको सत्य शब्द से कहते हैं धृष्ट और अदृष्ट हो करके अदृष्ट अपूर्व है धर्म अदृष्ट रूप से कार्य बनता है तो सत्य हो जाता है अयम धर्म सारे भूतों का कार्य हुआ और सारे भूतों धर्म का कार्य है ही अदृष्ट का कार्य जैसे में धर्म में कर्ण रूप है सूक्ष्म देव देवतांश्च अध्यात्म धर्म धर्म संबंधी, ये ये कर्णात्मक है ये ही सब कुछ अध्यस्त है इनका अधिष्टान है जो आत्मा वही अमृत है ये ब्रह्म इदं सर्व इद्यम सर्वतानाध सत्य सर्वाणी भूतानि मधु यस्येजम अमृतमयुरषो यध्यात्म सात्यस्तेजम अमृतमय पुषो अयमे स योय आत्म इदमृतम ब्रह्मद्यसारे भूत का कार्य सारे भूत भी सत्य का कार्य है अनुष्ठान आचार करेंगे धर्म कर्म अनुष्ठान करेंगे तो सब तो कार्य बनता है इसमें जो सत्य में सूक्ष्म कारण रूप है तेजमय अमृतमय तेजमय अमृतमय पुरुष कह करके आदि का ग्रहण हो जाता है कर्ण अभिमानी का ग्रहण होता है किंतु उसमें शुद्ध चेतन तो कार्य नहीं है अभिमानी कहेंगे तो उसका शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर को लेकर के कार्य का अनुभाव होता है जिस प्रकार सारे भूत पृथ्वी का कार्य भूत कहेंगे तो ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक ये तो आत्मान श तो कार्य नहीं देह कार्य होने के कारण भूतों को कार्य कहा गया सूक्ष्म शरीर अभिमानी कर्ण रूप जो कहा जाता है सूक्ष्म शरीर अभिमानी शुद्ध चेतन नहीं सूक्ष्म को लेकर के वो कार्य कहा का जाता है चेतना से तो कार्य नहीं किंतु स्थूल शरीर कार्य असूक्ष्म शरीर कारण करण सर्व प्रत्येक पर्याय में एक स्थूल को लेकर के और एक सूक्ष्म को लेकर के असूक्ष्म में जैसे चक्षुरादि इंद्र कही गई और चक्षुरादि के अनुग्राह देवता भी है देवता बाहर है प्रविष्ट है ये सब संबंधित धर्म विद्युत मेघगर्जन भूत भौतिक सारे पदार्थ में तत्तत् पदार्थ अभिमानी देवता भी है और वही सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट है सूक्ष्म शरीर में है तो देह में भी सबके सूक्ष्मांश में सब देवताओं का प्रवेश है और बाहर भी है देह के अंदर देह के बाहर जो कारण रूप सूक्ष्मांश है और कार्यांश स्थूल है ये सब प्रत्येक पर्याय में इसे स्थूल लेना उसके बाद उसमें जो कारण रूप है सूक्ष्म अभिमानी किंतु अभिमानी का कहते समय जैसे भूत लेते समय कार्य होता है उनका शरीर न कि चेतना इसी प्रकार सूक्ष्म कारण अभिमानी जब कहेंगे देवता कहेंगे वहाँ भी उनका शरीर होता है कार्य वो शरीर का सूक्ष्म सु, शरीर कार्य है अशुद्ध चेतना तो कार्य कारण नहीं है किंतु शुद्ध चेतन ही इस रूप से दिखित है स्थूल स्वर रूप से दिखता है सूक्ष्म स्वय रूप से अभिमानी होकर के तेजस होता है रणगर्भ होता है प्रत्येक पर्याय में जो तेजमय अमृतमय पुरुष कहते हैं ये तेजोमय अमृतमय पुरुष कहने से शुद्ध चेतना नहीं लेना यहाँ सूक्ष्म स्वर अभिमानी लेना है और सब भूत अभिमानी है देवता ये तेजोमय इसलिए प्रकाश कहते सूक्ष्म होने के कारण और अमृतमय कहते स्थूल का जैसे नाश होता है सूक्ष्म क्या इतनी जल्दी नाश नहीं होता है इसलिए उसको अमृतमय पुरुष कहा नहीं तो तेजमय अमृतम पुरुष कहकर अयम एव स तेजोमय अमृतमय पुरुष है वही अ है जो आत्मा ये अर्थ नहीं जो अमृतमय तेजोमय पुरुष है वही आत्मा है इस अर्थ नहीं करना ये जो अमृतमय पुरुष है और धर्म में होने वाले जो तेजोमय अमृत पुरुष है छह शब्द कहने से ये भी सब परस्पर कार्य भा, कारण भाव है ये धर्म सारे भूत का कार्य और धर्म का सवभूत तो कार्य यश्चय अस्मिन धर्म ये वो भी कार्य है जो धर्म में रहने वाले तेज में अमृतमय पुरुष जो देह में रहने वाले धर्म ये भी परस्पर कार्य का अनुभाव है अमृतमय पुरुषत् हो गया सब कार्य का अनुभाव सारे चार पदार्थ जो परस्पर उपकार्य उपकार भाव हो उनका जो अधिष्ठान है अयम एव सो ए महात्मा अयम एव सहात्मा यदा सर्व आत्मा कहा गया था यही आत्मा यह है जो सारे चारों का अधिष्ठान है और में अमृतम पुरुष जो है वही आत्मा है ऐसा नहीं है तेजोमय में अमृतमय में पुरुष कह करके सूक्ष्म अभिमानी लेना कारण रूप कारण रूप लेना स्थूल और कर्ण कार्य कर्ण कार्य है शरीर स्थूल करुणात्मक हो गया सूक्ष्म चारों कार्य का भाव है उनका जो अधिष्ठान है वही आत्मा है अयम एवस्य यो आत्मा उसके साथ अन्य अयम एवस्य यो एव आत्मा जो आत्मा ही वह है सबका अधिष्ठान रूप है वही अमृत है अमृतत्व तो साधन उसका ज्ञान है वही इदम ब्रह्मते ते कहा गया था इधम सर्वम इदम सत्यम सर्वता मधुस्य सत्यस्य सर्वाणी <स्थास्था> भूतानी मधु ये तेजमय अमृतम पुरुषो यस्याम यहाय अध्यात्म सात्यस्तेजमृतम पुरुषोयमेंव सा। युमात्म इदमृतम ब्रह्मईदम इदम इदम सर्व दृष्टरूप से अनुष्ठान करेंगे आचार रूप हो जाता है वो होता है सत्य जो धर्म ही सत्य हो जाता है वो भी सामने विशेष दो प्रकार है सामने पृथ्वी आदि सर्विशाम भूताना कार्य है और सौर्यभूत उसका कार्य है उसमें सत्य में तेज़ में अमृत मुरुष सूक्ष्मांश है और में भी सात्य में में में है तेजो में अमृत में पुरुष ये सब कुछ चार्य कार्य हैं उनका अधिष्ठान आत्मा है वही ब्रह्म है ये सर्व कुछ है सामान्य रूप से बाहर है विशेष रूप से अलग अलग देह में ये कार्यक्रण संघात सारे सब है ये सब कुछ सत्य न वायुराबाती ये सो कहा गया था है उपनिषद में तो सब सत्य संबंधी जितने ये सब जितने है मूर्ता मुर्त को भी सत और त्यत करके आ गया था ये सब कुछ हो गए धर्म सत्य करके सब अध्यस्ते उनका अधिष्ठान आत्मा है इधम मानुषम सर्वेश भूताना मध्वस्थ सर्वा भूतानी मधु यनुषे तेजो ममृतमय पुषो याध्यात्म मनुषस्तेजो मई अमृतमय पुषोयम स यो यमात्मदमृतमद ब्रह्मद् मनुष् सर्वता मनुष हे जातिविष्ट जितने जाति जातिशेष मनुष्यादि जाति का विशेषण मनुष मानुषादि जाति है जितने प्राणी सब है परस्पर उपकार उपकार उपकार्य उपकार के सारे समूह है और सर्वाणी भूतानि मश्म मानुष है तेजमय अमृतमय पुरुष है कर्णरूप यस्य यध्यात्म मानुष तेजमय अमृतमय पुरुषे ये सब उचारे हो गए कार्य है मनुष्यादि जाति जितने हैं वो सब परस्पर देह में ऐसे निर्देश किया गया तो सब सारे कार्य है उनका अधिष्ठान आत्मा वही अमृत ब्रह्म सर्वे अयमात्मा सर्व भूता मधु अस्त्म सर्वाणी भूतानी मधु यत्मन तेजोमु अमृतमय पुरुषो यस्मात्मा तेजोम अमृतमय पुरुष अयम स यो यहात्म इदमृतम इदम ब्रह्म इदम, इदम सर्व ये आत्मा कह करके ये जाति विशिष्ट पिंड को लेना कार्य कोण संघातः पहले जाति के लिए कहा गया था अभी जाति विशिष्ट पिंड लेना सर्वमात्मा सर्वेष्याम भूतान मधु और आत्मा का सारे भूत मधु कार्य है इसमें रहने वाले पिंड रहने वाले कर्ण रूप है तेजोमय में, में पुरुष देह में अमृत तेजोमय भूतमय रहने वाले देह में रहने वाले यद्यपि वहाँ पहले शरीर शब्द से कहा गया था तो भी वहाँ सामान्य शरीरकार था यह कार्य जाति विशिष्ट शरीर लेना है तो ये सब सूक्ष्म रूप है लिंग अध्ययस्थूल है इसका जो संघात है ये समुदाय जिसमें है वे आत्मा है वे अमृत ब्रह्म सर्व स्वा अयमात्मा सर्वेश सर्वे सर्वेश भूताना राजा तद्यार रथनाभ रथ नेमोचारा सर्वे समर्पिता एवं एवं आत्मनि सर्वाणी भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्व एक आत्मा समर्पिता हा। सारे जितने सो कहा पहले जो शरीर में कहा था वहाँ पार्थिवों से लेकर कहा गया था यहाँ सारे कार्यक्रम संघातों को लेकर कहा गया अय अयमात्मा कह करके के पिंड पहले शरीर कहा गया था सब शरीर सब भूत पृथ्वी का कार्य तो पार्थिव अंश को जल अंश तेज अंश एक एक अंश को लेकर कहा गया था यह पूरा जाति विचित्र शरीर को लेकर के ये भी जितने सब कुछ है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यानी का जो कार्य कर्ण का संघात कार्य शरीर है कर्ण है इंदिरादि सूक्ष्म शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर की जो समुदाय है ये अध्यात्म देह बि और अधिदव बाहर है समष्टि सब कुछ व्यष्टि हो समि हो कार्य शरीर हो रूक्ष्मे सब कुछ अधिष्ठित है अध्यस्त अधिष्ठान आत्मा है वही आत्मा स्व अयमा आत्मा सर्वेश भूताना अधिपति सारे भूते के अधिपति सब सबके द्वारा उपास्य है ये आत्मा है अधिष्ठाए पालयिता सबको पालन करने वाला अधिपति सर्वेश भूताना राजा राज विश्लेषण दिया है कोई राजा है किंतु पालन नहीं करता है किंतु ये राजा है और पालन करने वाला है तद्यारथनाभुच रथनेमुच आरा सर्वे समर्पिता रथ के नाभि में रथ नेमी भी आरा बीच में नेमी और नाभि के बीच में दोनों में आश्रित है एवं एवा अस्मिन आत्मनि सर्वाणी सारे भूत ब्रह्मादि तीर्ण पर्यत सर्वे देवता है इंद्र वरुण आदि, सारे लोक भी है लोक भू भूर्भुव स्व आदि स चौदभुवन है सर्वे प्राण वाघ आदि है सर्वे त आत्मान सबुज सबु आत्मा सर्वात्मा कैसे जल में जैसे चंद्र प्रविष्ट हो जाता है सब के सर में सर्वे जीवा आत्मा जीवात्मा एक बिंबरूप शुद्ध चेतन है उसका प्रतिबिंब सबके शरीर अंतकण में चिदाभास रूप से उसको ही जीवात्मा कहते हैं सारे जीवात्मा यही आत्मा ही ब्रह्म ही तत्सृष्टुआ तदेव अनुप्रविशत नाम रूपे वही जीवात्मा रूप से प्रविष्ट हुआ सर्वत्र आत्मा एक शुद्ध चेतन बराबर है सूक्ष्म शरीर देह में उसकी अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति होती है उसमें प्रतिबिंब दिखता है जल में प्रतिबंब चंद्र को कह देते देखो चंद्र जल में प्रविष्ट है प्रविष्ट जैसे दिखता है प्रवेश में तात्पर्य नहीं है इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का प्रवेश आत्मा तो व्यापक है प्रवेश तो परिच्छन का होगा आत्मा सर्वत्र सर्व पहले से है उसकी अभिव्यक्ति होनी चिदाभाष होना ही प्रवेश शब्द से कहा जाता है तो सर्वे आत्मा कर्ण सारे चिदाभाष उसमें अध्यस्थ है अलग अलग आत्मा है सब प्रतिबिंब रूप है सारे प्रतिबिंब बिंब में आश्रित अध्यस्त है बिंब ही सत्य है सब आत्मा उसमें समर्पित है अच्छा जितने जीवात्मा अलग दिखते है वही एक अधिष्ठान ब्रह्म है सारे भूत भी है प्राणी सारे देवता भी है सब लोक भूर्भुवस सर्वे प्राण बाग आदि इंद्रिय सारे व्यष्टि समष्टि लेकर के सब कुछ इसमें अर्पित है एक अधिष्ठान है यही सर्वात्मक है सारे जगत उसमें सम है रामदेव ने कहा अहम अनुरुरवम सूर्यश्च सर्वात्मक ज्ञान होने के बाद विद्वान सर्वात्मक हो जाता है सर्वात्मक होता है वस्तुतः शुद्ध चेतन है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है यह मधु विद्या कह करके सारे कुछ कार्य है ब्रह्म में पे जो ब्रह्म विद्या है अमूल तत्व साधन है जिसके लिए मैत्री ने पूछा तो यदेव भगवान वेद तदैव में ब्रू ही ब्रह्म याज्ञम बल्के ने कहा और बाला की अजातुशत्रु संवाद में कहा गया था ब्रह्मते प्रमाणी कह करके प्रारंभ किया गया था ये सब कह कर ये सब कुछ कार्य जिसमें अधिष्ठित है वही आत्मा है वही ब्रह्मा है वही सत्य है उसी का ज्ञान अमृतत्व तो साधना ये मधु विद्या की स्तुति के लिए आगे कुछ मंत्र है इदम भी तन्मधु दध्यंग आतर्वण अश्विभ्यावाच तदषि पश्य नवोचत तद्वाम नंस उग्रम आविष्कृणोमी तन्तुर्न वृष्टि दध्यंग हन मध्वातर्वणो श्वस कृष्णा प्रदीम उवाचेती इदम्बे तन मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उवाच दध्यंग ऋषि आथर्वण हे अथर्व का पुत्र है अथर्वण अश्विभ्याम उवाच अश्विन कुमार दो इन दोनों को उपदेश किया था दध्यंग आथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमार को यह मधु विद्या का उपदेश किया था ये तदेत तद पश्यवोचत इसको ऋषि मंत्र मंत्रद्रष्टा अथवा मंत्र इसको देख करके मंत्र, मंत्र ने कहा मंत्र के द्वारा कहा गया ऋग्वेद मंत्र है तद्वा नै दंश उग्र आविष्कृणी तन्यतुर्ण वृष्टि दध्यंग हन्मधुआव अश्वसना प्रदीम इति तद तो वाम नरा शनय वाम काम दोनों का नरा नराक ना कर तुम हो अश्विनी कुमार को मंत्र कहते हैं सने शनय कहते लाभ लाभ के लिए ये दंश नाम को कर्म उग्र उग्र क्रूर कर्म तुमने किया अश्विनी कुमार को मंत्र कहते उग्र कर्म तुमने किया है ये आविष्कृण में इसको मैं प्रकट कर रहा हूँ बता रहा हूँ तुमने जो एकांत में इसे क्रूर कर्म किया था उसके में बोल रहा हूँ प्रकट कर रहा हूँ आविष्कृण में तन्या तुर न वृष्टि वृष्टि तन्या तुरीब तन्या पर्जन्य जिस प्रकार वृष्टि करती है इसी प्रकार तुम्हारे जो कर्म है मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ कर्म क्या क्या था अश्विनी कुमार गए दध्यंग आशीर्वाण के अतर्वण के पास मध्य विद्या प्राप्ति के लिए जो मधु विद्या प्राप्ति के लिए गए वो कहा दध्य अथर्वण ने कहा तो ये इंद्र ने पहले कहा है मुझे बोल रखा है इसको किस को तुम नहीं बताना यदि किसको बोलोगे तो तुम्हारा शरीर में छेदन कर दूंगा किसने कहा था इंद्र ने ये दध्यंग अथर्ण करने में बह लगता है मैं जो कहूँ लगाना शुरू करूंगा इंद्र आकर शरीर छेदन कर देगा तो अश्विनी कुमार कहते हम इससे तुमको तुम्हारी रक्षा कर देंगे बचा देंगे कि कैसे क्या करेंगे तो आकर इंद्र शीरच्छेदन करेगा प्रारंभ करते ही इंद्र आकर श्रीरक्षेदन करेगा बोले ये राज बैद्य है सनुकार कहते नहीं हमको मालूम ही पहले जब आप पहले हम के आप हमका हमारा उपनयन करोगे हमको उपदेश करने के लिए हमको शिष्यत्व स्वीकार करोगे तो हम आपके श्रीच्छेदन करके अश्व में लगा देंगे अश्व के सिर लेकर के आपके गले में लगा देंगे फिर जब आप उपदेश प्रारंभ करोगे इंद्र आकर के आपके श्रीच्छेदन कर देगा कौन सा शूरच्छेदन करेगा अशोक का श्रीच्छेदन कर देगा तो आपका सिर जो अश्व में लगा होगा उसको लाकर कर हम आपके पे लगा देंगे <laughs> तो गुरुजी ने तो ध्या ने कहा था मैं कहने के लिए तैयार हूँ किंतु भय लगता है इंद्र शरच्छेदन करेगा ये दोनों जब कहते हैं हम उसको ठीक कर देंगे तो श्रीरच्छेदन करने के लिए भी राज़ी हो गई ये श्रुति में सत्य धर्म पालन करना चाहिए तो श्रीच्छेदन करने के लिए भी प्यार हुए काटो सिरो कोई बात नहीं क्योंकि सत्य का उपदेश करने के लिए तो श्रीच्छेदन करके अश्वम्य लगा दिए ये जो तो मधु का उपदेश प्रारंभ किया इंद्रा करके काट दिया शूर्य को जैसे तस्व शय काट दिया उसको ला करके अश्वम्य लगाया था ये लगा दिया तो कितने क्रूर कर्म कहा था ये तुम्हारा कर्म जो तुमने किया था मंत्र कहते इसको मैं प्रकट कर रहा हूँ बोल रहा हूँ तुमने जो कर्म किया था इसके मैं बोल रहा हूँ उग्र कर्म प्रकट करता हूँ जैसे ने बृष्टि करती या आतर बने वाम अश्वसे दध्यंग या मध्यु आथर्वण वाहम अश्वस शीर्ष ना प्रदीप दध्यंग आथर्वण में वाहम तरह मतलब दिवाभ्याम तुम दोनों को अश्वस शीर्ष अश्व के शीर्ष से प्र यद उवाच इम ये अनर्थक है प्रोवाच यद प्रोवाच जो आप दोनों को उपदेश किया था दद्यंग अथर्वण ने अश्व के सिर से तुमने जो उग्र कर्म किया था मैं उसको बता रहा हूँ बोल रहा हूँ मंत्र कहते हैं ये मंत्र दृष्टा है ये है द... ये जो कर्म है तो उनको उग्र कर्म है दंश है कर्म का नाम है उग्र है क्रूर कर्म है क्रूर कर्म क्या है कि इसका शिविरदन कर देना ये क्रूर कर्म है अत्यंत ये दंश कर्म का नाम है तुमने जैसे कर्म किया था यहाँ जो तन्तुर्न न का का अर्थ इव तन्तुर्व इव के लिए तन्तुपर्जन जिस प्रकार वृष्टि करता है इस प्रकार मैं तुम्हारे क्रूर कर्म को प्रकट कर रहा हूँ इस मंत्र ने कहा अश्विनी कुमार को आगे भी इस प्रकार इदम वेतन मधु दध्यंग आथर्वण अशुभ्याम वाच तदशि पश्यन अवोचत आथर्वणय शिवु दधी चंश प्रत्यर यम मधु प्रबोचद ऋताय्वाष्टम यद्रावि कक्षम वाई ये मधु का उपदेश दध्यंग आथर्वण अश्विनी कुमार को कहा था तदैतद ऋषि पश्च्य न बचत इसको देख के मंत्र ने कहा है मंत्र दृष्टा मंत्र ऋषि आथर्वणाय अश्विनो दधीचे अश्व सिरम प्रत्ययतम जो आथर्वण थे उनके लिए अश्विनी कुमार दोन ने आथर्वणे दधिचे उनका नाम है दध्यंग चतुर्थ्यंत दधिचे दध्यंग दध्यंचो दध्यंच बनेगा दधिचे चतुर्थ्यन्द अश्व के स्व अश्व शिव प्रति अश्व के शीर को लेकर दे दिया उनका सिर काट दिया अश्व के शीर लेकर के उसमें लगा दिया प्रत्ययतम प्रतिरित तो में गमित बनते उसमें लगा दिया सवा मधु प्रवचत वो फिर अथर्वण तद्यंग ने तुमको मधु प्रदेश किया रीतायन रीतायन सत्य धर्म पालन करते हुए जब पहले कहा था प्रतिज्ञा की थी उसको पालन करने की इच्छा करते करते हुए का कोई बात नहीं काटो तुम जैसे करो काटो जो का ना करो उपदेश कर दिया तो जीवन के संदेह होने पर भी सत्य धर्म पालन करना चाहिए ये सूचना है श्रुति के द्वारा भगवान भाष्य का स्पष्ट करते ये सत्य धर्म पालन करना जीवन जीवित रहने से भी बढ़ करके दस यह दसु अभी जो दस कर्म तुमने किया था गोप्य कक्षम गुह्य दस दस्र दस है, है। परबलों को परबार को नष्ट करने वाले तुम दस तुम दोनों शत्रु को जीतने वाले हिंसा करने वाले तुमने जो कक्ष गोप में वाम तुम दोनों का कर्म किया था उसके मैं प्रकट करता हूँ तुमने इसे किया था तो मैं आया ऋतायन त्वाष्टम त्व है आदित्य उसके संबंधी ये त्वाष्ट है ये क्योंकि है क्या का शिवच्छेदन करने पर तो त्वष्टा हो गया था उसको करने के लिए एक प्रवर्ग कर्म है प्रवर्ग कर्म के अंग हु तो विज्ञान त्वाष्ट मधु त्वाष्ट मधु विद्या प्रवर्ग कर्म के अंग है तो इसी के विषय में त्वाष्ट्र उसका नाम हुआ ये त्वाष्ट जो है तुम तो हिंसा करने वाले अश्विन दोनों तुम तुमको ऐसे दध्यंगाथर्मने कहा था ये क्रूर कर्म तुमने किया था कह के मंत्रदृष्टा ये जो मंत्रदष्टा करके यहाँ कहते हैं ये क्रूर कर्म कह कर किया था तुमने कहा करके उनकी निंदा होती है स्तुति होती है तो स्तुति के लिए आख्यायिका है तो स्तुति के लिए कैसे इतने क्रूर कर्म तुमने किया मैं प्रकट कर देता हूँ सबके सामने बोल दूंगा तो कौन पर निंदा कैसे स्तुति कैसे नहीं निंदा निंदम निंदित तुम प्रवर्तित अभी तो विधेय स्तो निंदा निंदा के लिए नहीं है ऐसे विद्या मधुविद्या की स्तुति होती है और मधुविद्या प्राप्ति के लिए तुमने इतने क्रूर कर्म भी करके मधुविद्या की प्राप्ति की और सत्य धर्म परिपालन करने के लिए दध्य आचर बने भी श्रीरछेदन के लिए तैयार हो गया और ऐसे विद्या तुम की प्राप्ति हुई जिसके कारण इसे कर्म करने पर भी तुम्हारे कोई हानि नहीं हुई तुम्हारे कुछ भी बिगड़ा नहीं इतने कितने श्रेष्ठ है विद्या है और तुम्हें प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी कम नहीं विद्या जहां है विद्या जहाँ श्रेष्ठ है उस विद्या को प्राप्त करने चाहने वाला और जो प्राप्त करता है वो कर भी श्रेष्ठ है इसलिए श्रोता भी दुर्लभ कहा गया वक्ता तो दुर्लभ है श्रोता भी दुर्लभ है आश्चर्य लब्धा प्राप्त करने वाले कोई दुर्लभ होते हैं इदम भी तमधु दध्यंगाथर्वणश मुच तदेत पश्य नवचत पुश्चक्रे दिवद पुश्चक्रे चतुष्पुरक्षी भूतःपुरषाविशदी सवा अयम पुषा सर्वासु पुषुपुर नैन न किंचनावृत नैन किंचनासृत ये मधो हे योद्ध्यंग अथर्वण अश्विन कुमार कुमार को कहा था तद तदिपशन अवचत ऋषि मंत्र दृष्टा है अथवा मंत्र इसको देख करके कहा था पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पुर चक्र द्विपद द्विपद से दीपद उपलक्षित मनुष्य आदि ये पुर शरीर है पुरश्चक्र पुर शरीर है किसके द्विपद ये अव्याकृत नाम रूप था पहले परमात्मा ने नाम रूप व्याकरण करने के लिए पहले द्विपद्र चक्र, शरीरानी चक्रे दो पाद वाले मनुष्य के शरीर को बनाया उसके बाद पुरुष चक्र चतुष्पद चार पाद वाले पशु के पूरा शरीर को बनाया पुर पक्षी भूतवा उसके बाद पक्षी बन करके पुर पुरुष आविष्य पक्षी बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गया पक्षी का अर्थ यहाँ लिंग शरीर लिंग शरीर होकर के लिंग उसमें प्रविष्ट हो गया स्थूल स्वर बना करके उसमें लिंग शरीर प्रविष्ट हो जाता है अभी कोई मर जाता है तो सूक्ष्म शर चला जाता है आगे स्थूल स्र बनता है इस प्रकार परमात्मा सूक्ष्म शरीर में चिदाभा रूप होकर के उसमें प्रकट हो जाना ही प्रविष्ट हो गया पुरह पक्षीभूत आविष्य सब अयम पुरुष ये पुरुष है शुद्ध चेतन सारे शरीर में रहने वाला होने से पुरुष सर्वस पुरुष सारे पूर्व में शरीर में रहता है पुरीशय पूरी शरीर में रहन से उसका नाम पुरीशय सबके शरीर में रहता है सबके पूर्व पूर्व में शरीर में हे पुरीशय न एन न किंचन अनावृतम एन न किंचन अनावृत नहीं अभी तो सर्व आवृतम सर्वत्र होने से सब को ढाक दिया सर्वम एने न सब को ढाक देता है वही रहता है सब को ढाक दिया कुछ अनावृत नहीं है सब को ढाक दिया सब सर्वत्र है नैने किंचन असम्भृतम और सब को ढाक दिया सब के ऊपर ढक दिया ऊपर तो रह गया अंदर प्रविष्ट नहीं होगा ऐसे कहा एने किंचन असम्भृत नहीं अप्रविष्ट भी नहीं है सबको ढाक दिया तो सबके ऊपर है गया बाहर है और कोई असमृद्ध नहीं किसी में अनुप्रविष्ट नहीं इसे बात नहीं सब के अंदर प्रविष्ट हो गया बाहर भी वही है अंदर भी वही है सब बाहर प्रविष्ट हो गया तो सब को ढाक दिया और समृद्ध हो गया मतलब सब के अंदर प्रविष्ट हो गया पूरा अंदर बाहर सर्वत्र कार्यकर्ण रूप से स्थित हो गया ये <laughs> सब कुछ ये एक अद्वितीय तत्व है सब के अंदर बाहर वही है स वही से दिखता है वही ही शरीरूप से वह कर्ण से से दिखता है वही ये एक एकात्म ही पार्थिशक्त इद्व वेतन मधुताध्यंग आतवाच तदे तदशिप नवचत प्रति रूप प्रतिरूप प्रतिपूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणा इंद्रुमाते युक्ता हर ये अयम वे हर यो अय वे दसा बहूं जानता ब्रह्म पूर्वमनपरम अबाह अयमात्मा ब्रह्म सर्वान्तुशाशनम ये मधुदात्रणश कुकुमर को तदत पश्य नवचत ऋषि देखते कहा दृष्ट कमं प्रतिपूव एक ही परमात्मा है किंतु रूपम रूपम जितने औपाधिक रूप है शरीर कार्यक्रण संगात प्रतिरूप अनेक रूप हो गया जैसे जैसे है संस्थान इस रूपा सब बन गया माता पिता के अनुसार जैसे पिता पुत्र बन गया चार पदा वाले पशु से पशु मनुष्य से मनुष्य अलग अलग कार्यक्रण संगात होकर के सर्वत्र अभिव्यक्त होने से सर्वत्र प्रविष्ट जैसे अनेक रूप हो गया तदस प्रतिरूप बभूव ये क्यों ऐसा अन्य रूप हो गया तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आय उसके स्वरूप आत्मा के स्वरूप वास्तव स्वरूप को ख्यापन करने के लिए आत्मस्वरूप सत्य सर्वत्र ही है सब के अंदर बाहर है इसको प्रकट करने के लिए नाम रूप बना करके समय प्रविष्ट हो गया नाम रूप का व्याकरण यदि नहीं होता जो शुद्ध स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप का भी कैसे होगा निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान होने के लिए स्वपाधिक रूप प्रज्ञान घन शुद्ध स्वरूप का ज्ञान निरुपाधिक ज्ञान नहीं हो सकता है उपाधि के द्वारा ही ज्ञान होता है जो नाम रूप अध्यस्थ है उसके द्वारा अध्यस्त वस्तु का निषेध करके पहले अध्यस्त वस्तु को देखो नाम रूप का निषेध करो अधिष्ठान ब्रह्म रहेगा इसी प्रकार ये नाम रूप प्रकट होता है तदस्य रूपम प्रतिच क्षणाय इस स्वरूप को प्रकट करने के लिए नाम रूप बना नाम रूप कैसे इंद्र माया भी पूर्व रूपयी इंद्र परमात्मा है माया भी पूर्व अनेक रूपों को प्राप्त करते माया से माया से कौन से वास्तव तो नहीं है अनेक रूप माया का अर्थ प्रज्ञा भी है तो नाम रूपकृत मिथ्याभिमान से अनेक रूप होगी नाम रूपकृत मिथ्याभिमान से अनेक रूप है वास्तव अनेक रूप नहीं है अनेक रूप होगी पर परूप ये युक्ता ही अस हरय शता दशेती हरय हरती हरि हरति पापम हरति अज्ञानमिति हरि पाप को नष्ट करने वाले हरि है परमात्मा और अज्ञान को नाश करने वाले हरि यहाँ हरि है, है इंद्रिय हरती हरती हर हरय इंद्रिय को खींच लेते हरण इंद्रिय ये कर्ता भोक्ता जीव को खींच लेते इंद्रि इंद्रिया जहाँ गए इंद्र के पीछे दौड़ता है इंद्रिया अपने मन को खींच लेती हैं हरनाथ हरे इंद्रिय है इंद्र कितने हैं अस्य हरे सता दश सतानी और दश प्राणी भेद से सो सो दस दस, दस इंद्रिय तो क्या इंद्र कर्म इंद्र और कौन से अलग है बहुत प्राणी है तो सता दश ही थी तो इंद्रिय अलग हो गए प्राणी अल ये अलग हो जाएंगे इंद्रिय अलग अरे परमेश्वर अन्य हो गए अलग परमेश्वर के बहुत ही इंद्रिय हो गए तो परमेश्वर अन्य इंद्रिय अन्य हो जाएंगे इसलिए कहते नहीं जो परमात्मा है अयम भई हरय हो हरय अयम भई दस चहस्रण बहु नीचा यही परमात्मा ही इंद्रिय है जितने कार्य कार्यकरण दिखते हैं परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है इंद्रिय जो है अयम भई हरे यही परमात्मा भी इंद्रिया रूप से दिखते हैं कितने इंद्रिय दस चहस्रणी बहूनी च यही दश इंद्रिय है वही हजार है वही बहुति है वही अनंत है एक तत्व है वो कल्पना से अज्ञान माया से ही अनेक रूप है वही इंद्रिय रूप से वही अनंत इंद्रिय अनंत सर रूप से प्रकट होते हैं वास्तव एक तत्व है तद ब्रह्म वही ब्रह्म है अधिष्ठान जो आत्मा है जिसमें सारे ब्रह्मांड अध्यस्त है जो परमात्मा अनेक रूपों को प्राप्त करता है अपूर्व जिसका पूर्व कारण नहीं है वह अपूर्व है इसका पूर्व कोई नहीं कारण नहीं है अनपरम इसके पीछे भी कुछ होने वाला नहीं है अनपरम इसका कार्य कुछ नहीं है परमात्मा का कारण है या नहीं कार्य है कार्य भी नहीं है इसलिए जो कार्य प्रपंच दिखता है वो मिथ्या है उसका कार्य है नहीं मित माया पहले माया विशिष्ट होकर के ईश्वर हो गया वो ईश्वर सारे कार्य का बनता है माया भी पहले हो करके के फिर कार्य बना कार्य माया से मिथ्या है तो ब्रह्म का ना तो कारण है ना तो कार्य है अनंतरम अवय उसके अंदर कुछ अलग है नहीं है ना बाहर कुछ है अंदर बाहर रही था <coughs> कोई सावे वस्तु हो तो उसके अवय के अंदर अवैव बाहर ऐसे बनेगा निरवय वस्तु चेतन घन ज्ञान रूपे है ज्ञान के कितने अवयव है मालूम ज्ञान में क्या अवयव होगा अनंतरम अवायम यही आत्मा है अयम आत्मा ब्रह्म जो आत्मा है ये ब्रह्म स्पष्ट कहते अयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म कोई दूसरेताने उधर दूर में है नहीं अयम आत्मा आत्मा ही यही जो आपका स्वरूप है वही ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू सब को अनुभव करने वाला वही है आत्मा ही सब को अनुभव करने वाले हैं सर्वरूप सर्वरूप करके सब को अनुभव करने वाले सब को प्रकाश करने वाले सारे अध्यस्त वस्तु का प्रकाश अधिष्ठान है इत अनुशासन यही अनुशासन उपदेश सारे वेदांत का उपदेश है सर्व वेदांत का ही अर्थ है यही इसके ज्ञान है अमृत मुक्ति का साधन वही अभय अभय है अमृतम अभय ब्रह्म सब होने के बाद अभी विद्या की जो प्राप्ति जिस परंपरा से होती है उसी परंपरा का नाम है ब्रह्म की स्तुति के लिए ऐसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ऐसे ऋषियों परंपरा से हुई है एक विद्या की प्राप्ति के लिए खाली विद्या की स्तुति के लिए खाली स्तुति कर दिन से पढ़ने वाले को क्या प्रयोजन है खाली विद्या की स्तुति करेंगे तो ये मंत्र भी स्वाध्याय के लिए जप के लिए स्वाध्याय करना उसका पढ़ना पढ़कर उच्चारण करना और उसका आ, उसकी आवृत्ति करना आवृत्ति करने से ये विद्या उत्पत्ति के साधन है इसलिए शांति पाठ में नमो ब्रह्मादिव्यो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा संप्रदाय कर्तृव्यो कह करके संप्रदाय कर्ताओं का स्मरण किया जाता है जिस परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है आचार्य परम्परा को वंश कहते है। वंश है दो प्रकार विद्य जन्मना जन्म से पिता पुत्र आदि वंश है अरे विद्या से गुरु शिष्य आदि परंपरा वंश है से जिस प्रकार ग्रंथी है गांठ है एक वांश में एक गंठ एक घंठ एक घंटी अलग अलग भिन्न भिन्न है इसी प्रकार गुरु से शिष्य उससे शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य ऐसे क्रम से भिन्न भिन्न भिन्न होकर के आता है एक वांश वहाँ से यहाँ तक आएगा एक ग्रंथ दूसरे गांठ दूसरे गांठ तीसरे गांठ ऐसा होकर के इसी प्रकार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई मूल से लेकर के वंश है ये आचार्य परंपरा वंश कहते हैं इसमें पंचम तो हो जाएगा गुरु का नाम प्रथमांत तो हो जाएगा शिष्य अथ वंश पौतिमा गौपवनाद गौपवन पौतिमाद पौतिमा गौपवनाद गौपवन कौशिकः कौशिक कौंडिन्या कौंडिन्ंडिल्या शांडिल्य कौशिका च गौतमाच गौतम एक देखो पौतमास्य शिष्य ही उनको प्राप्त हुई विद्या किनसे से गौपवन आदि गौपवन से प्राप्त किया और गौपवन प्राप्त करते हैं पौतिमास्याद वो वो पौतिमा से गौपवन को प्राप्त हुआ पौतमास्य से और पौतमास्य को प्राप्त हुआ फिर गौपवन से और गौपवन शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौशिकात कौशिक शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौंडन्य से और कौंडन्य शिष्य है उनको प्राप्त हुआ सांडिल्य से सांडिल्य शिष्य है उनको प्राप्त हुआ कौशिकाच गौतमाच्य सांडिल्य को प्राप्त हुआ, हुआ उनके आचार्य दो है कौशिक और गौतम कौशिकाच गौतमाच्य देखो यहाँ प्रथम अंतर समाप्त होता है शांडिल हो कौशिका च गौतम च गौतमा। यहाँ ध्यान रखना यहाँ गौतम का अन्वय आगे के साथ करना पढ़ते पढ़ते पढ़ते वैसे रा मरा मरा मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया इसी प्रकार यहाँ से शुरू करेंगे पंचमेंत प्रथमांत पंचमेंत प्रथमांत करते समय कहीं कहीं होता है ये यहाँ से इसका अनुय होना चाहिए इसको आगे अनुयोग कर देंगे एक पंचमें एक प्रथमांत एक पंचमें एक प्रथमांत ऐसे चल पहले प्रथमांत पौष्तिमा से प्रथमांत शुरू हुआ पंचम अंत में समाप्त होगा फिर प्रथमांत पंचमी अंत से आया पंचमी प्रथमा पंचमी प्रथमा हो तो होते कभी कभी कोई अर्थ हो जाए गौतमा च गौतम हम देखो अंत में क्या आ गया कौशिका च गौतम आ च गौतम हम अन्य कर दिया तो गलत हो जाएगा कहीं जब हिंदी अर्थ में होगा तो ठीक नहीं ये इसमें क्या है पता नहीं कौशिका च गौतम च यहाँ समाप्त हुआ आगे गौतम का आज्ञे के साथ अन्य होगा गौतम आग्निवेश गौतम को प्राप्त हुआ किसे आग्निवेश्याद आग्नेयस्य प्राप्त करते हैं किस सांडिल्याम्ला चौन का आचार्य आग्निवेश को प्राप्त हुआ सांडिल्य से और अनमान मिलाता च अन्न विमिलात आन भीमिलाताद से आन भी फिर अन्नभिमलात से और आनमी तो गौतमात् आनभीम कौतम तो से गौतम शैतव प्राचीनयोग्याभ्याम को प्राप्त शैतव प्रातनयोग्यो प्राचीन शैतव प्रातनेग्यौ को प्राप्त पाराचरिया पाराचर्य पारासरिया प्राप्त करते भारद्वाजा भारद्वाज भारद्वाज गौतमच भारद्वाज को प्राप्त कैसे हुआ भारतवाज और गौतम भारत द्व आचार्य से ऐसा हो सकता है गुरु का नाम भी भारद्वाज शिष्य का नाम भारद्वाज क्या करेंगे कोई गुरु के पास हो गया है शिष्य का जो नाम गुरु का भी हो नाम तो क्या क्या जाएगा तो भारद्वाज को प्राप्त हुआ भारद्वाज और गौतम आचार गौतम भारद्वाजात देखो गौतम को भी प्राप्त हुआ भारद्वाज उनका शिष्य भी भारद्वाज गुरु भी भारद्वाज होगी ये एक नहीं अलग अलग है <coughs> भारद्वाज पाराचरियात पाराचर्या से भारद्वाज प्राप्त कर किय, प्राप्त किया प्रा पाराशर्य वैजवापात वैजवापायनाद वैजवा पायन कौशिकाया कौशिकायनिसे से यहां तक तो हो गया सम कौशिकायन ही का अन्य आगे के साथ होने नहीं होगा कौशिकायानी किसे प्राप्त करते हैं क्या घृत कौशिकाद घृत कौशिक पाराशरियाणा पाराशर्याय पाराशरिया पाराशर्य शिष्य है पारा जातु कन्यात जातुकन्याशिष आसुरायण चास्च यास चा आसुरायण दो आचार्य जातुकन्याक आशुरायण त्रैवणे त्रैवीणीशी त्रैवणी अपजने अवपचंदनीशी अपचन शिष्य आसुरीशी आसुरी भारद्वाजा भारद्वाज आेयसे आत्रेयशिष्य मंटिका मंटीर्गौतमाद मंडी के गुरु है गौतम गौतम गौतमाद ये दोनों बराबर हो गए फिर गौतम बात्स्य शांडिल्य कौशर काप्य से, कौसर्यकाव्यशे कौसल्य का नाम है, शिष्य कुमार हिता कुमार हित शिष्य गालवाद गालव विदर्भकौंडुनिया विदर्भकौन्य वत्सपा वत्सपात बाभ्रवाथ वत् बाभ्रवाथ वत्भ्रव पथ सौभ्यारे अर पंथ सौभरी शिष्य है अयांगिषा अयास्यांगिरस आया अयांगिस आचार्य कौन इसमें आभूति शिष्य है अयासंगिश आगे एक नहीं आभूते स्वाष्टाद कौन से आचार्य ही आभूति आचार्य का एक नाम लंबा राम जैसे शिष्य न अस्य आंगिश शिष्य है आचार्य कौन हो गये आभूति आभूति स्वाष्ट विश्व रूपाद आभूति शिष्य है उनके गुरु कौन है विश्वरूप विश्व रूपात्ष्टाद पंचमें थे विश्व रूप त्वास्ट दे दिया विश्वस्तावीभ्या विश्वपस्ता शिष्य हे आचार्य कौन हे अश्विनीकुम दो हे अश्विभ्या अश्विन दधीच अश्विनकुमर के प्राप्तवाक्य से दधि चाथर्वण दधि चाथर्वण एक अ दध्यंगाथर्वण अथर्वण अथर्वण से अथर्वण दैवाथ अथर्व अथर्वा दैव अथर्वा दव मृत्यो अथर्वाद है शिष्य उनके गुरु मृत्यु प्राध्वंसन मृत्यु प्राध्वंसन प्रध्वंसनात् प्रध्वंसन हो गया आचार्य प्रध्वंसन शिष्य किसके एक का एक विप्रचितिर एक कृषि के गुरु विप्रचित विप्रचितिर व्यष्टि है व्यष्टि से व्यष्टि सनारु से सनारु सनातन से सनातन सनग से सनग परमेश परमेष्ठि ब्रह्म ब्रह्मा, <�्रहंथ> ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्मा स्वयं भो ब्रह्मणे नम ब्रह्मासे से शिष्य से लेकर के उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु कह करके पहले हो गया पंचम परमेष्ठि विराट है परमेष्ठि वो प्राप्त किए ब्रह्मा से ब्रह्मा हिरण्य गर्व अरे स्वयं ब्रह्माए उन ब्रह्मा को नमस्कार उनके आगे आचार्य परंपरा नहीं इसलिए नमो ब्रह्मादिव्यो हम बोलते ब्रह्मा से लेकर के अभी यहाँ जा जनक याज्ञ का संवाद आरंभ होगा इसमें जो सब पहले कहा गया है फिर इसमें स्पष्ट करने के लिए श्रवण मनन करने के लिए कहा है अभी इसको निरूपण करने के लिए फिर कांड आरंभ करते इसमें युक्ति प्रधान है विद्या प्राप्ति स्तुति के लिए आख्यायिका है विद्या संयोग तद विद्या संयोग विद्वान का परस्पर विचार संयोकरण से ज्ञान में वृद्धि होती है इसमें ऐसे विद्या की प्राप्ति किस प्रकार होती है ये गुरु शुश्रूषा विद्या पुष्क लेन धने नवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम गुरु सेवा से विद्या पुष्क लेन धने नवा धन थोड़ा नहीं पुष्कर पर्याप्त धन से अथवा विद्या विद्या एक विद्या देकर दूसरी विद्या की प्राप्ति चतुर्थम नव कारणम और कोई चार नहीं गुरु सेवा और धन पर्याप्त धन नहीं तो विद्या से विद्या इनमें तीन में से कोई एक ही विद्या के कारण है चतुर्थ नहीं है एक विद्या देकर दूसरे विद्या प्राप्ति करे नहीं तो पुष्कल धन पुष्कल धन कैसे भी आ जाएगा नहीं तो गुरु सेवा ये तीन में से एक चुनना पड़ेगा किससे विद्या प्राप्ति करनी है ओ जनको वैदो बहु दक्षिणेन यजनेजे तक कुल पंचाला ब्राह्मण अभिषमता बभूवस् तस् जनक वैदेह जिजिज्ञा बभूव कस्विदेशा ब्राह्मणातम सह गवाहस्रम दशदश पादा दस पाद श्रृंगोराबधा बभू जनक वैदेह विधेयक सम्राट राज बहु दक्षिणा ने यज्ञ नहीं ज बहुदक्षिण नामक यज्ञ है अश्विध यज्ञ है उसमें बहु दक्षिणा देते याग किया याग करते समय बड़े बड़े ब्राह्मणों विद्वानों को सब को निमंत्रण करके बुलाना पड़ता है निमंत्रण प्राप्त होने पर दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि सब आ करके इकट्ठी होकर के उपस्थित होते तो तत् गुरु कुरुपंचालां ब्राह्मणा अभिषमता गुरु कु के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए थे यज्ञ देखने के लिए बहुत विद्वान ब्राह्मण को देख करके तस् जनक वैदेह से जिज्ञासा बभूव जन की विशेषण जानने की इच्छा हुई ये तो सब बड़े बड़े विद्वान है कहस्वी देषा ब्राह्मणा अनुचानतम ये सब बड़े बड़े ब्राह्मण हे कसवी दे इनमें से कौन ब्राह्मण में कौन सबसे अनुचानतम अनुचानो होता है विनित तो होता है सांग वेद विचक्षण अनुचान अनुचान शब्दार्थे दे गुरु के उच्चारण के पीछे उच्चारण करता है तो अनुचान तो अनुचान अमर को समझे अनुचान विनीत सार सांग वेद विचक्षणे नम्र के लिए और सांग वेद विचक्षण अंग के साथ वेद में जो विचक्षण है विद्वान है अत्यंत वेद में विचक्षण बिल्कुल अत्यंत पटु है वेद अंग सब में बड़े बड़े सब बड़े बड़े विद्वान हैं सब अनुचान हैं तो अनुसार तम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है ये जिज्ञासा हुई सह गवाम सहस्रम अवरुरोधो गवाम सहस्रम एक हजार गु। के दसा दसा एक एक एक एक गौ गोष्ठ बनाकर रख दिया कैसे दस दस पादा एक एकेकश्या श्रृंगयोराबधा बबू एकेकश्या गौ श्रृंगयो एक गाँव में दस पाद सोना दस पाद होता है पलो चतुर्थ भाग को पाद कहा एक पल का चौथाई भाव का नाम पाद है दस पाद पलम करस चतुष्चयम पल होता है चार भरी है चार भरी हो तो पाद हो गया एक भरी है पल होता है चार भरी का चार तोला तोला भरी पहले चलता था आज दस ग्राम ले लो पल होता है चार दस ग्राम चालीस ग्राम तो पाद कितने ग्राम होगा दस पाद हो गया दस ग्राम एक एक गो के में एक के पा श्रृंगा में पांच पांच पाद है दोनों मिलकर के सौ दस पाद हो जाएगा एक पाद को दस ग्राम हुआ एक श्रृंग में कितने ना पचास ग्राम दूसरे श्रृंगार में दोनों मिलकर के सौ ग्राम सौ ग्राम आजकल क्या भाव मालूम है कोई कुछ अंदाजे बोलो दस ग्राम के कितने है किसे मालूम है किसको हैं दस ग्राम कितने अट्ठाईस हज़ार अच्छा पच्चीस हजार ले लो सार सत्ता ले लो दस ग्राम को पच्चीस हज़ार है ना तो सौ ग्राम के कि दस कर दो ढाई लाख अच्छा चलो एक गो में ढाई लाख का सुबह न अच्छा एक गो दो एक हज़ार गौ है एक हज़ार गौ तो एक गो का कीमत एक बस वस्तु का कीमत तो 100 रुपया हो तो हज़ार का कितने कीमत होगा एक लाख होगा 100 रुपया हो तो एक लाख हुआ और हज़ार रुपया हो तो दस लाख दस हज़ार हो तो एक करोड़ तीस हजार हो तो तीन करोड़ आज कल कर गौ तीस हज़ार में अभी अभी लाए थे तीस हज़ार में तीस से अधिक भी है चालीस पचास साढ़े बहुत है तो कम हम लेते ज़्यादा नहीं <laughs> तीस तो एक गौ का कीमत कितना हुआ ए, तीस हज़ार तो एक हज़ार गौ का के कितने कीमत हो गया तीन करोड़ तीन करोड़ का गो एक हज़ार गौ है ना तीन करोड़ का एक एक आए नहीं ध्यान रखना ना एक हज़ार गौ है एक हज़ार गौ के लिए कितने तीन करोड़ और एक एक गो में कितने श्रृंग हो गया ढाई लाख ढाई लाख का फ्री एक हज़ार गुना करना ढाई <laughs> लाख का सौ गुना करेंगे तो ढाई करोड़ और एक हज़ार हाँ गो करेंगे तो ढाई करोड़ पच्चीस करोड़ ये पच्चीस करोड़ हो गया और कितने गो थे तीन करोड़ तीन करोड़ अट्ठाईस करोड़ अच्छा चलो ये डर कर <करुण> भाग जाएंगे <laughs> तीन करोड़ कहेंगे तो उठ जाएंगे <laughs> तो इतने रख दिया रख करके रके तावाच ब्राह्मणा भगवत तो यो वो ब्रह्मिष स ये गा उदजतामी देह ब्राह्मण न दधृषुरथ याजव्यम ब्रह्मचारिण उच इता सौम्य स्वयं उद उदज साम स्रवाई तो उदाहकार तेह ब्राह्मणश क्रुधु कथन ब्रह्मिष ब्रबीतेति अतः जनक वैदेहतावो बभूव स हेनम पप्रछ लु नो याज ब्रह्मसी सह वाच नमो वे ब्रिष्ठा कुरो गो काम वे स्मती तम हत प्रुम दध्रे होतास्वल्ता उवाच हो जनक्राह्मणको ब्राह्मण भगवंत सपूज्य ब्राह्मण यो वो वशिष्ठ जो आम में ब्रह्मिष्ट सबसे ब्रह्मिष्ट ब्रह्मविद में श्रेष्ठ सबसे ताम ये गो को ले लाइ जो ब्रह्मिष्ट कह दे से क्या होगा बहुत लोग बैठे यदि <laughs> <laughs> कहेंगे जिसने लव कहती पढ़ी तो दस पचास इकट्ठी हो जाएंगे उन्हें पढ़ी किंतु जिसका ज्ञान सौसे अधिक है कैसे पता चलेगा किसका ज्ञान अधिक है किसको आता है बहुत ही किंतु अन्य को उससे कम आता है ये कैसे पता चलेगा हो सकता है उसको और अधिक आता है ऐसे कोई किसी विषय में सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता आता सबसे उत्कृष्ट कैसे मालूम होगा अन्य व्यक्ति को देखकर पता चलेगा इसको हमको हमसे कम आता है करके क्या शरीर को देख करके बाल को देख करके ऊँचा ऊँचा को दे करके मोटापनों को देख करके पता चलता है ज्ञान का तो ब्रह्मिष्ठ सबसे श्रेष्ठ कौन होगा तेह ब्राह्मणा न दध्रुसु कोई से साहस नहीं क्या कि हम शिव समय श्रेष्ठ ठीक है ब्रह्मज्ञानी कोई बहुत हो सकते हैं वेद अंग के ज्ञाता बहुत हो सकते हैं कि समय सब श्रेष्ठ कौन कैसे निश्चय होगा हमें श्रेष्ठ कहकर के किसको ले लेने का गो लेने की इच्छा है या नहीं कितने करोड़ के है अट्ठाईस करोड़ लेने के तो इच्छा करेंगे वहाँ शिष्य गुर गुरुकुल चलाते हैं शिष्य बहुत रहते हैं सबकी व्यवस्था मकान आदि करने बनाना आवश्यक है किंतु सब श्रेष्ठ कौन कह कर लेगा तो सब चुप हो गए अतः याज्ञ मलक स्वयव ब्रह्मचार्य उवाच यज्ञमक थे अपने ब्रह्मचारी को कहा यहा सौम्य सौम्य उदयज श्याम श्रवा इति हे श्याम इन लोग को ले लो हमारे गुरुकुल में ले चलो ये याज्ञ के यजुर्वेद के आचार्य थे और शिष्य को बोलते हैं शाम श्रवा श्याम श्रवण करने वाले शाम श्रवा साम वेद पढ़ने वाले साम वेद का होता है ऋग ऋचा में आरूढ़ करके बोला जाता है यजुर्वेद के आचार्य का शिष्य होता है साम श्रवा साम मंत्र शाम वेद पढ़ने वाला तो ऋचाओं का ऋग वे ज्ञान तीनों वेद के ज्ञानता इसे स्पष्ट हो जाता है स्वयं यजुर्वेद के ज्ञाता होते हुए शिष्य होते हैं शाम तो कहा है, तो उनको सब ज्ञात है कहा है, ले लो गो हमारे गुरुकुल में और शिष्य तो तुरंत तुरंत ले ले गए उदा उदा हाँ उदा चकार ले गए अट्ठाईस करोड़ कौन जोड़ेगा तेह ब्राह्मणा चुक्र तो ब्राह्मण को क्रोध आया सब लोग हमें हे ये अपने गुरुकुल में ले लिया अट्ठाईस करोड़ चुक्रुक्रोध कथम न ब्रह्मिष्ट भ्रुवी ये केवल धन ले गया अगर क्रोध नहीं हम सबसे है। में है। सब सबसे ब्रह्मिष्ठ ये ब्रह्म ज्ञानी में सबसे श्रेष्ठ ये कैसे कहेगा ब्रह्मिष्ठ कैसे हुआ अथ सब लोग को क्रोध तो हुआ कोई कुछ बोल नहीं पाते किंतु जनक से होता अश्वल हुआ जनक पूरी तो होता था ये ऋग्वेद का अध्यय होता है स है न पप्रच उसका हुआ राजा के पास रहता है तो सास करके अश्वल कहा तो हम न खल नज्ञा मलक ब्रह्मिष्ट हो सी हे आज्ञा मलक क्या ही ब्रह्मिष्ठ हो धिक्कार करके भ्रत न करे पटका नहीं करे तो हम भ्रमिष्ट हो क्या सो में डांट करके कहा सहवाच नमो वय वयम ब्रह्मिष्ठ आय क्रमा ब्रह्मिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं कौन कहता है, तो है? ये ब्रह्मज्ञानी अपने उद्भ उद्धत्त नहीं होता है औरत्य प्रकट करने के लिए कहा तो वो कहा वो तो क्रोध हो गया किंतु ये कहा कि हम तो ब्रह्मिष्ठ को नमस्कार करते हैं तो फिर गो क्यों ले लेते हैं कहते वयम तू नम भ्रह्मिष्ठा नम हो ब्रह्मिष्ठा क्रम गो काम आए वयम इसम हम तो गो चाहते हैं इसे गो ले गया और गो की इच्छा गो ले लेते तो गौ की इच्छा सब क्या लेने का अधिकार है, है अधिकार भ्रह्मिष्ट होगा तो राजदरबार से सब को गो क्या ले लेगा एक टुकड़ा भी कुछ नहीं ले सकता कपड़ा भी नहीं ले सकता पुराना कपड़ा अनुमति के बिना कुछ ले लेगा पकड़ेंगे चोर पे पिटाई करेंगे और ये अट्ठाईस करोड़ का करोड़ की संपत्ति को ऐसे ले लेगा तो किंतु जो भ्रह्मिष्ट है वो लेने के लिए राजा ने अनुमति दे दी तो ये ले गया गो की इच्छा करते तो प्राणों का स्वीकार कर लिया सीधा नहीं कहा भ्रह्मिष्ट है करके किंतु स्वीकार कर लिया लेने के लिए और ब्रह्म विज्ञानी उद्धत्त तो नहीं होना चाहिए अनुध अनुत्त होता है इसका चिन्ह है कि स्वयं अभी अपने को क्या कहते हैं हम गो काम गो की इच्छा गो की इच्छा करते करने मतलब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं ये मुमुक्ष के लिए गुण नहीं ये मुमुक्ष का दुर्गुण है गो की इच्छा हम करते हैं गो काम किसी की कामना है किसी की इच्छा है तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं है मुख्य में यदि कामना इच्छा है अब तक अंत कोण है सब इच्छाओं का त्याग करना है तो ये अभी हम ब्रह्मिष्ट ये नहीं कहते ब्रह्मज्ञानी थे आगे से प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो जब कहा तुम ब्रह्मिष्ट हो कहा हाँ ठीक है पूछो ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं कहा हम तो गो चाहते हैं तो अपने कंपी को देखते हैं साधु को कर क्या करें अपने में दुर्गुण क्या है कमती है उसको देखें थोड़ा सा कुछ प्राप्त हो गया तो वही दिखता है अपने घमंड हो जाता है थोड़ा आ गया बहुत विद्यार्थी तो बड़े कुछ नहीं आ करके थोड़ा अ ई उण रि के थोड़े पढ़ने के बाद थोड़े संस्कृत आ गया सम आ गया फिर बाद में लघु पढ़ने में तो तीन चार साल लगा देंगे आगे जब वेदांत तो पढ़ने का समय आया तब तक घमंड बहुत बढ़ जाता है छोड़कर भागो आगे वेदांत श्रवण नहीं कर पाते बहुत ऐसा देखा जाता है व्याकरण न्याय में समय लग जाएगा पाँच वर्ष चले जाने के बाद जब वेदांत श्रवण करने का समय है उस समय वेदांत श्रवण करने के लिए तो वैराग्य नम्रता जिज्ञासा होनी चाहिए उस समय घमंड बढ़ जाएगा तो वेदांत क्या क्या वेदांत पढ़ें हम अभी अपने आप पढ़ लेंगे भागवत तो कथा करेंगे बस गए ये विद्या प्राप्त पर ऐसा होता है ये नहीं होना चाहिए मुमुक्ष को अंत तक ज्ञान होने के बाद भी वो देखते हम तो गो चाहते हैं तो हम ब्रह्मिष्ट को नमस्कार करते हैं। हम तो इस समय गो चाहते किंतु किन्तु गो चाहते है कह करके गो को कर ले गया तो पर्ण स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मिष्ट है तो फिर ब्राह्मणों ने प्रश्न करने के लिए मन किया तम तत एव प्रष्टु दद्र होता असवलभ जब वो तो गो काम कह करके ले गया तो प्रश्न करके मन रख लियावलभ अश्वल अश्वल प्रश्न किया। यदि केन कियाक्योवाच यदिदना सर्वृतुनापन्न कजमानुरामच्य होत्र ऋजाग्निवाचा वागव होता तदेय वगोय सहोता स सा मुक्ति साज्ञवल्क्य संबोधन किया यदिदृत्युना सौकुसमृतस्या केवल व्याप्त नहीं सर्व मृत्युना अभिपन्नम वसी कृतम सब को अपने वश में रखा है व्याप्त है और सब को अपने वश में है रखा है केन यजमान मृत्युर आपति मथु उच्यते यजमान केन मृत्युर आप्ति मथु उच्यते ये मृत्यु की प्राप्ति को अतिमुक्त मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो उससे मुक्त हो जाएगा यजमान किस इति प्रश्न हुआ उत्तर देते आज्ञा मूल होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा होता रूप ऋत्वी अग्नि वाग है वाग भी यज्ञ से होता यज्ञ का यजमान है वाग भी यज्ञ से यजमान के वाग होता है यज्ञ से के लिए यहाँ लेना यजमान यजमान के वाग होता है वही होता है वाग होता हो गया वही होता है को ये वही अग्नि है वाघ है ये एवं वाक सोयम अग्नि जो वाक वही अग्नि है वही होता है और वही होता से ही मुक्ति को प्राप्त अतिमुक्त हो जाता है वो शा मुक्ति ही उसको कहा मुक्ति होता अग्नि अग्नि मुक्ति है स्वरूप दर्शन ही मुक्ति है वाक है अग्नि होता है यजमान के भाघ उसको अग्नि स्वरूप से देखना ही मुक्ति है अग्निस्वरूप दर्शन चिंतन करना अग्निस्वरूप दर्शन मुक्ति है अग्नि स्वरूप दर्शन करके ज्ञान साधन कर लिया ये साधन हुआ मुक्ति का साधन अग्नि रूप से दर्शन ही मुक्ति साधन हुआ ये जमान का वो मुक्ति ही जो मुक्ति है सा वो अति मुक्ति है अग्निस्वरूप दर्शन करने से उसका फल प्राप्त कर लिया अग्निस्वरूप दर्शन मुक्ति का साधन हुआ तो उसको मुक्ति कहा दिया और सा अतिमुक्ति है अतिमुति का साधन साधन करने से जो परिचिन वागे है उसको अपरिचिन्न अग्नि रूप से देखना वागे है परिच्छिन्न अग्नि को देवता रूप अग्नि रूप से देखना ही मुक्ति है ऐसे देखने से ही उसका फल प्राप्त हो जाएगा फल क्या प्राप्त होगा परिच्छिन रूप को छोड़ करके अपरिछन्न अग्नि रूप हो जाएगा परिचन्न वागे वही अग्नि है परिचिन स्वरूप को अतिक्रम करके जब फलभूत अपरिछिन्न रूप हो जाना उसका नाम अतिमुक्ति है पहला हो गया वाघ में अग्नि दृष्टि करनी वाघ है परिचिन यजमान के जो वाघ है उसमें समस्ती अग्नि आधिदेवी को अग्निदृष्टि चिंतन करना यही है पहले प्रश्नों का किससे प्राप्त करेगा मुक्त होगा मृत्यु को प्राप्त कर, अतिक्रम करेगा ये बता ये जो वाग है अग्नि है होता है और जो वा, वाग वाघ भी यज्ञ होता वाग ही होता है यज्ञ काजमान से यजमान की वाणी ही होता है और जो वाक्यज्ञनि वही होता है अर्थात यजमान की जो वाघ है उसमें अग्नि अग्निदृष्टि करे अग्नि दर्शन ही मुक्ति है मुक्ति का साधन हुआ अग्निदर्शन अग्नि रूप अग्नि से चिंतन बाघ में अग्नि दृष्टि करनी ये हो गया मुक्ति साधन ये दर्शन करेंगे तो उसके बाद फल प्राप्त होगा वो फल प्राप्त होगा क्या फल प्राप्त, प्राप्त होगा वो बाघ स्वयं परिचन्न रूप को छोड़ करके अपरिचिन्न अग्नि रूप हो जाएगी ये यजमान के बाघ जो अपरिच्छिन्न अग्नि रूप हो जाए यजमान की स्वयं अलग अलग बाघ आदि में अग्नियादि भाव प्रकट हो जाएगा यही होता है अतिमुक्ति है तो अतिमुक्ति को यजमान के भाग परिच्छन भाव को छोड़ करके अग्नि भाव को प्राप्त कर लेगा अतिमुक्ति होगी फल रूप फल प्राप्ति मुक्ति होगी साधन अग्नि से देखना उसका फल है अग्नि रूप की प्राप्ति वो अतिमुक्ति है इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में से समझना एक मुक्ति एक अतिमुक्ति मुक्ति है उपासना चिंतन जैसी प्रकार भाग में अग्निदृष्टिकर्णी मुक्ति का साधन होने से मुक्ति उसके बाद वही मुक्ति, है, अतिमुक्ति है। तो ही, तो ही, ही, मुक्ति ही अतिमुक्ति है क्योंकि दृष्टि साधन करेंगे तो वही फल प्राप्त होगा तो दृष्टि करने से ही परिच्छन भाग में अपरिच्छिन्न अग्निभाव दर्शन ही साधन मुक्ति है वही अतिमुक्ति फल पर प्राप्त होगा जैसे चिंतन उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा यजमान की बाघ परिच्छिन्न भाव को छोड़ करके अपरिचिन्न समि अग्नि रूप हो जाएगी यही अतिमुक्ति है प्रत्येक से समझना केन याज्ञवल्कवाच यदिदमोरात्र्यामात्र्याम कन यजम अहोरात्रोरातिमुच्यतत्जा चुषादीन चक्षुर्यस्याुस्त चक्षुष वसादीत्य स्वाधरु स मुक्ति सातिमुक्ति याज्ञमल्कित हुआ चाहिए यदि तम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम सारे पदार्थ अहोरात्र दिन रात से व्याप्त है अहोरात्र दिन रात काल से परिचन्न है सब वस्तु सर्व अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम केवल व्याप्त नहीं वसीकृत है दिन रात को वस में रखा है दिन रात गिन करके सब सबको समय पर भगा देगा काल है गला में पकड़ के रखा है दिन गिनती कर समय बस खत्म बड़े बड़े दंडा लेकर आएंगे के? वो तो अलग है ना मानने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है उसको लेने के लिए आते हैं खत्म करने के लिए तो कुछ नहीं जब चाहे आसा सुबंद हो गया क्या बस ही कृतम के न यजमान अहोरात्राप्ति मत मुचे यजमान किस से अहोरात्र की प्राप्ति को अतिमुक्त करेगा इति प्रश्न हुआ उत्तर अध्ययु ना ऋत्विजा ऋत्विक है यजुर्वेदिक अध्यैर्य का नाम ऋत्व नाम अध ऋग्वेद अध्यर्य का नाम होता और सामवेदिक अध्यैर्य का नाम उद्गाता है पहले होता हो गया था अब अध्युणा ऋत्विजा अध्युणा ऋत्विजा जो एक है नाम को जो ऋत्विजे आगे चक्षुसा आदित्य न चक्षुषा चक्षु है अध्यात्म आदित्य है अधिदेव चक्षुर् यजमान से अध्यर् हो यज्ञ यज्ञा है यजमान पहले सौपर्या हमें समझना यज्ञ यजमान के लिए कहा गया यज्ञ कहा यजमान की चक्षु अधमान की जो चक्षु अध हो दिदम चक्षु वही चक्षु है सो असु आदित्य वही आदित्य है वही अध्ययु है अभी क्या करेगा यजमाना अपने चक्षु में आदित्य दृष्टि करेगा चक्षु है परिच्छन आदित्य है अपरिच्छिन्न भाव आदित्य भी कहे परिच्छि चक्षु में आदित्य दृष्टि ही मुक्ति है सा मुक्ति ही चक्षु में आदित्य दृष्टि करना ये मुक्ति है उपासना दर्शन और उसका फल होगा तो चक्षु परिच्छन भाव को छोड़ करके अपरिचन्न आदित्य भाव को प्राप्त कर ले यजमान की चक्षु सा अति मुक्ति होगी आगे इसे समझ लेना आज्ञा मल्कि तो हो वाच यदि तम सर्वम पूर्व पक्ष पक्षाभ्याम आप तम सर्वम पूर्व पक्ष परपक्षाभ्याम अभिपन्नम केन कें यजम पूर्वपक्ष अपक्षतिमुच्यत उद्घाता ऋत्ज वायुन प्राणेन प्राणवय तदम प्राण सवायु स उद्घाता स मुक्ति साज्ञव्यदीद पूर्वपक्षरपरपक्ष से व्यात सब कुछ पूर्वपक्षणपक्षुक्लपक्ष से व्यादी कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष होकर वर्ष होकर के समाप्त होता है सब सर्वम पूर्वपक्ष अपरपेक्ष अभिपन्न का तो वसीकृतम केवल व्याप्त नहीं उसके वश में रखा है ये की किसाधन से पूर्व अपेक्ष अपरक्ष प्राप्ति को अतिक्रम करके मुक्त हो जाएगा काल परिच्छन है उसको हो कैसे प्राप्त करेगा उसका उत्तर है उद्गात्रा ऋत्विजा अगर ऋत्वजा गुण हो गया उदगाते तीजा पर हो गया वायु ना प्राण ना वायु से प्राण से प्राण यज्ञ से यज्ञ से क्या क्या यजमान के प्राण ही उद्घाता है जो मध्यम प्राण है वही वायु है वही, वही उद्गाता है प्राण में यजमान के प्राण में समस्त वायु दृष्टि करे वही उद्घाता है दर्शनी ही आगे यजमान प्राण समि वायु को प्राप्त कर लेगा प्राण में एक हो जाएगा वो अति मुक्ति है हुआ यदि दम अतिक्ति याज्ञम्ल उवाच यदिद अंतरिक्षमारेनाक्रमेण यजम सर्ग लोकमाक्रमत ब्रह्मणत्जा मन सा मनोवय से ब्रह्मा तदीद मन सुच चंद्र सब्रह्म स सा मुक्ति सातिमुतिमुक्षा अथ संपद होता संबोधन ज्ञा बढ़ाच अंतरिक्षम आकाश अना इसका कोई आलंबन नहीं ऐसे आकाश है कोई आलंबन नहीं उसको जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं सीढ़ी दिखता है कि दिखती है ऊपर चढ़कर जाने के लिए कोई आलंबन नहीं ऊपर जाने के, के रास्ता ही नहीं किन्तु कोई आलंबन होना चाहिए उसको जाने के लिए पहुंचने के लिए कोई होना चाहिए तो केन आक्रमण यजमान स्वर्गों में आक्रमण में आक्रमितई थी किस आक्रमण के द्वारा यजमान स्वर्गों को जाएगा यहाँ कर्म करते स्वर्ग प्राप्ति के लिए जाने का रास्ता नहीं क्या आक्रमण है जाएगा किस प्रकार तो उत्तर दिया ब्रह्मणा ऋत्वजा मनसा चंद्रण ब्रह्मा रूप पर ऋत्वी के द्वारा मन के द्वारा चंद्र, चंद्र के द्वारा मन और चंद्र ब्रह्मा ये कहाँ मन कहाँ चंद्र कहाँ ब्रह्मा किसके कहा, तो कहा, कहा, कहा, द्वारा कहते मनो भी यज्ञ से ब्रह्मा यजमान के मन ही ब्रह्मा हे और तद यद इदम मन ह सुचंद्र वही मन है वही चंद्र है तो मन यजमान का मन ही चंद्र है वही ब्रह्म है तो यजमान अपने मन में चंद्र दृष्टि करे मन अध्यात्म परिच्छिन्न देह परिचिन्न है दर्शन दृष्टि ही मुक्ति है वही चंद्र वही ब्रह्मा वही मन है वही एकत्वदर्शन ही मुक्ति है मुक्ति का साधन है जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन और आगे वही मन चंद्र भाव को प्राप्त कर लेगा वह है अति मुक्ति अतिमुक्ति फलभाव्य अतिमोक्षा ये अतिमोक्ष मृत्यु से मोक्षण कैसे होगा ये दर्शन उपासना बता दिया अतिमोक्षा इस प्रकार अथ संपद संपद उपासना भी कहेंगे एक प्रतीक उपासना है उपासना एक होता है प्रतीक उपासना एक होता है संपद उपासना मनोब्रह्म इतिपासित प्रतीक उपासना शालग्राम में विष्णुबोधि करके उपासना करते प्रतिक उपासना है उसमें अधिष्ठान प्रधान होता है अधिष्ठान जो अलग्राम है नर्मदेश्वर है वो प्रधान प्रतीक उपासना में मन प्रधाने है ब्रह्म दृष्टि करने के लिए प्रतीक नाम ब्रह्म इतिपासित आकाश ब्रह्म इति आदेश तो आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें नरमे देशर में शिव दृष्टि करके उपासना करते हैं मूर्ति में साराग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं तो अधिष्ठान वहाँ प्रधान है उसमें अभिषेक चंदन तुलसी पुष्पादि चढ़ाते हैं अधिष्ठान में प्रतिक उपासना अभी किंतु यहाँ कहेंगे सम्पद संपद उपासना है संपद उपासना में अधिष्ठान प्रधान नहीं आरोप्य प्रधान है प्रतीकोपासना में भी आरोप किया जाता है प्रतीक उपासना में आरोप क्या जाता है ब्रह्म दृष्टि प्रतिका में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते हैं और यहाँ संपद उपासना में भी आरोप क्या जाएगा जो आरोप्य है वो प्रधान है अधिष्ठान प्रधान नहीं जिसका आरोप क्या जाएगा वो प्रधान है इस प्रकार उपासना कहेंगे मन में अनंत को दृष्टि करके अनंत विश्वदेवा विश्वदेवा की उपासना मन में करते हैं तो मन वहाँ अधिष्ठान विश्वदेव है आरोप्य विश्वदेव दृष्टि करे क्या कि विश्वदेव का ही मुख्य रूप से ध्यान चिंतन है वह मन का नहीं है जहाँ प्रतीकोपासना है प्रतीक में ही अभिषेक चंदन पुष्पादि देते हैं दृष्टि करते केवल ब्रह्म दृष्टि किंतु संपदोपासना में आरोप्य का कोई विचार नहीं है ऐ अधिष्ठान का कोई विचार नहीं जो आरोप्य है विश्वदेव उनका ही चिंतन है अब इस प्रकार यहाँ संपद उपासना कहते हैं किसी सादृश्य को लेकर के अग्नोत्तरादि कर्म में फल प्राप्ति करने के लिए कुछ चिंतन करना है याज्ञम्लिक तो हुआ चति भियिहोता यज्ञ कृष्यती त्रिसे भिरी कथमास्तातिश्रयति पुर्वनवाक्याा चश्य वृतीया किंतार्जयती थी ये किंचेदम प्राण भृति याज्ञवल के संबोधन होवाच् आश्वलने आस, कति भी, भी अद्य अदय होता अस्मिन यज्ञ कैसे ये होता अभी ऋत्विक बैठा है यज्ञ करेगा कति भी, भी कितने ऋचा से यज्ञ में अनुष्ठान करेगा होता ये उत्तर दिया तीन से तीसरी भी तीन कौन है कथमा था तीसरा कौन है पुरोनुवाक्या च याज्ञा च एक का नाम पुरोनवाक्या और नाम है याज्या तृतीय है शस्या तीन ये पुरोनवाक्या याग के पहले प्रयोग करते रीख जो जाती है उनको कहते पुरोनवाक्या एक श्लोक नहीं याग अनुष्ठान के पहले जो मंत्र बोलते हैं वो तो पुरोनवाक्या और के लिए जो करते हैं वो हो गया याज्या और वो आगे स्तुति करने के लिए प्रयोग करते हैं उसको कहते है सस्या ये तीन प्रकार ऋचा है किमता भिर जाती इन तीनों ऋचा तीन प्रकार ऋचा से क्या प्राप्त करता है ये जमाना यत्किनच एकदम प्राणभृत जितने प्राणवृत प्राणी है, है सबको जीत लेता है सारे फलों का संपादन करता है संख्या सामान्य अध्व मध्य तीन है नीचे जितने लोक है मध्य में ऊपर है ये त्रित्व सामान्य लोक भी तीन है त्रित्व सामान्य हो गया तीन ऋचा है तीन प्रकार त्रित्व सामान्य है ये तीन लोक है भूर्भुअस्व नीचे भूलोक के साथ आ जाएंगे और मध्यम अंतरिक्ष है स्वर्ग से आगे सो त्रित्व सारे जीव जो रहते तीनों लोक में ये तृत्व संपादन करके उसमें इसे विचार करके सारे फलों को प्राप्त कर लेगा ये हो गया एक पर्याय हुआ संपद उपासना का आगे भी संपद उपासना है अपराध में कहेंगे ओ पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवा में वशिष्यते शांति शांति शांति